श्री राम लीला प्रसंग भक्तों के साथ श्री राम कृष्णदेव गोपाल की माँ का पूर्व वृत्तांत गोपाल की माँ सब हो चुका है श्री राम कृष्णदेव हाँ सब हो चुका है गोपाल की माँ यह तुम क्या कह रहे हो मेरा सब हो चुका है श्री राम कृष्ण हाँ अपने लिए जब तब आदि करना तुम्हारा समाप्त हो चुका है किंतु स्वयं के शरीर की ओर दिखाते हुए यह शरीर अच्छा बना रहेगा यह सोचकर यदि करना चाहो तो कर सकती हो गोपाल की माँ अच्छी बात है अब आगे जो कुछ भी मैं करूँगी वह एकमात्र तुम्हारे ही लिए ही करूँगी तुम्हारे ही लिए करूँगी तुम्हारे ही लिए करूँगी इस घटना का उल्लेख कर गोपाल की माँ कभी कभी हमसे कहा करती थी गोपाल के मुँह से उस दिन इस बात को सुनकर मैंने माला गोमुखी आदि सब कुछ गंगा जी में विसर्जन कर दिया गोपाल के कल्याण के निमित्त कर में ही जप किया करती थी तदनंतर बहुत दिनों के बाद पुनः मैंने एक माला ली क्योंकि कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा 24 घंटे मैं क्या करती रहूँगी अतः गोपाल के कल्याणार्थ ही मैं माला फेरती रहती हूँ तभी से गोपाल की मां का जप तप सब कुछ समाप्त हो गया दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के निकट उनका आगमन भी अधिक होने लगा इसके पहले भोजनादि के संबंध में उनकी जो आचार निष्ठा थी वह भी उस महान भाव तरंग में पता नहीं दिनों दिन किधर बह जाने लगी उनके हृदय पर अपना पूरा अधिकार जमा कर गोपाल भी कितने ही प्रकार से उन्हें शिक्षा देने लगे जो वर्णनातीत है निष्ठा की रक्षा करना उस समय संभव ही कैसे था गोपाल तो जब इच्छा हुई तभी उनसे खाने को मांगा करता था तथा स्वयं खाता हुआ माँ के मुँह में भी ठूस देता था उसको फेंक देना संभव ही कैसे था कदाचित यदि वे उसको फेंक भी देती तो वह रोने लग जाता था इस अपूर्व भाव तरंग में निमज्जित हो ब्राह्मणी ने यह अनुभव किया था कि यह सब श्री रामकृष्ण देव का ही खेल है एवं वे ही उनके नवनीरस श्याम वरलोचन, गोपाल रूपी श्री कृष्ण हैं अतः उन्हें रसोई बनाकर खिलाने तथा प्रसाद ग्रहण करने आदि में उनके लिए फिर किसी प्रकार के संशय का कोई प्रश्न नहीं रह गया इस प्रकार लगातार दो महीने तक गोपाल रूपी श्री कृष्ण को दिन रात अपनी छाती से लगाकर कामारहाटी की ब्राह्मणी ने उनके साथ काल्यापन किया था भावराज्य में इस प्रकार प्रदीर्घ काल तक अवस्थान कर चिन्मय नाम चिन्मय धाम चिन्मय श्याम की प्रत्यक्ष उपलब्धि तथा दर्शन महान भाग्यशालियों के लिए भी संभ, ही संभव है सर्वप्रथम भगवान के प्रति वात्सल्य रति ही इस संसार में दुर्लभ है हृदय में लेश मात्र भी श्री भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान के विद्यमान रहते उसका उदय होना असंभव है तदुपरांत प्रगाढ़ निष्ठा की सहायता से इस रति के घनीभूत होने पर श्री भगवान का इस प्रकार दर्शन प्राप्त करना और भी कितना अधिक दुर्लभ है यह सहज ही में अनुमान किया जा सकता है कहावत है कलो जागृर्ति गोपाल कलो जागृ कालिका इसलिए संभवतः श्री भगवान के इन दोनों भावों की कभी कभी ज्वलंत उपलब्धि दृष्टिगोचर होती रहती है श्री रामकृष्ण देव ने गोपाल की मां से कहा था तुम्हारा सब हो चुका है कलिकाल में इस प्रकार की स्थिति सदा विद्यमान रहने पर शरीर नहीं रह सकता संभवतः श्री रामकृष्ण देव की ही यह इच्छा थी कि वासल रति के उज्जवल दृष्टांत स्वरूप इन गरीब ब्राह्मणी का भावपूर्ण शरीर लोकहित के लिए और भी कुछ दिन इस संसार में बना रहे पूर्वोक्त दो महीनों के बाद गोपाल की मां के दर्शनादि पहले की अपेक्षा बहुत कुछ कम हो गए किंतु कुछ देर निश्चिंतता के साथ बैठकर गोपाल का चिंतन करते ही उन्हें पहले की भांति दर्शन होने लगे